तक पर एक चरण रख करके ऊपर चले मृत्यो पदम दत्वा आरुरोहाद्भुत गृह डुदुबिया बजने लगी नगारे बजने लगे कुछवृष्टि होने लगी चारों तरफ महाराज जय जय कार होने लग गई ध्रुव जी महाराज की जय ध्रुव जी महाराज की जय इस प्रकार की ध्वनि चारों तरफ है आगे बढ़ रहा है सूर्य लोग गया चंद्र लोग गया मंगल गया ये गया वो गया सप्तर्षि मंडल में मंडराने लग गया और जब सप्तर्षि मंडल में मंडराने लग गया तो ध्रुव की आंखों से असुधारा चलने लग गई ध्रुव रोने लग गए चक्की चक्के रोने लग गए नंद, नंद, नंद ने जब पीछे मुड़के देखा समझ गई अंतर्यामी थी कह महाराज आप दुखी कहो ध्रुव रो रहे थे आज मैं करने कर देगा हूं हा हंत हाँ तो में कितना कृत्न हूं कि जिसने मुझे इस पद की प्राप्ति कराई उस मां को मैं मैं कितना कृत मुझे मां मां को भूल गया मुझे तो कह देना चाहिए था कि इस पद में मैं कभी नहीं जाऊंगा अपने मां को छोड़कर सुनंद ध्रुव के मनोभाव को समझकर इति इतव्यवसित व्यवसाय सुनोत्म दर्शया माशतु उंगली उठाए वो देखे आपके आगे आगे विमान माता का जा रहा है। सुहा दर्शाया ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोग प्राप्त हो गया ध्रुव जी के वंश में आगे महाराज अंग हुए हैं अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे लेकिन दुर्भाग्यवश इनका पुत्र हुआ बेन है? लोक वेद ती विमुख भाधम बेन समान बिन को राजा बनाया गया बिन ने चारों तरफ घोषणा कर दी कोई दान नहीं दे कोई यज्ञ नहीं करे घोषणा कर दी न यव्यम न दातव्यम न होतव्यम जिजा कुचित धर्म बेदी घोषे न सर्वसहा कोई दान नहीं करे कोई यज्ञ नहीं करे कोई हवन नहीं करे कोई संध्योपासन नहीं करे कोई अनेक शुभकृत्य कोई नहीं करे महात्माओं ने राजा बनाया था इसको क्योंकि राजा अंग भाग गए थे इसके अन्याय को सहन न करके करने के कारण इसके पिता राजा अंग भाग बड़े काम की बात सुनाने जा रहा हूं नालायक बेटा हो तो रोना कभी मत कभी नालायक बेटा मिल जाए तो रोना कभी मत छोड़ देना उसमें उसमें फंसना कभी मत मेरी बात ध्यान से सुनना ये सूत्र बता रहा हूं कल्याण के लिए नालायक बेटा हो तो रोना कभी मत, उसको छोड़ दो उसमें फंसना कभी मत। राजा अंग का पुत्र बेन नालायक निकल गया लोगों ने कहा बहुत नालायक है कि मेरे लिए वरदान है मेरे लिए वरदान है कदपत्यम बरम मने हम सुपुत्र से कुपुत्र को अच्छा मानते है सुपुत्र संसार में फंसा देता है और कुपुत्र संसार से निकाल देता है और उसको पाकर करके भी जो नहीं निकला वो अभागा है। तो अंग तो चले गए थे रात में पत्नी के पास सो रहे थे वेन सुमाम सुपताम परित्यज्य बनंगतवान ऐसे ही बात दो तो मुनियो ने बेर को राजा बनाया अराजकता फैल जाए और जब इसने नास्तिकता का प्रचार करना शुरू किया तो आए महात्मा लोग एक बार समझाए ऐसा मत करो तो कहता क्या है महात्माओं से तो मूर तुम मूर्ख हो कैसी बात करते हो तुम धर्म को अधर्म अधर्म कोई धर्म मानते हो तुम जो पूजा पाठ करते हो सब अधर्म है वालिशा बतयू यंबा अधर्मे धर्म मानिना तुमको आराधना मेरी करनी चाहिए राम राम ने बेन बेन जपना चाहिए पूजा मेरी आके करनी चाहिए सभी फोटो मेरी रखो अपने घर में मैं छवि और चित्र नहीं कह रहा हूं मैं फोटो कह रहा हूं है फोटो तो मेरी लिखनी चाहिए घर में है ना मैं क्यों तो इस तुम्हारा स्वामी मैं हूं और मुझको छोड़ दे अगर तुम दूसरे की भक्ति करते हो तो तुम जार का भजन कर रही हो ऐसे कह रहा है ये मृत्यु दम पतिम हित जारम पतिम महात्माओं ने जब सुनाया कि महाराज अपने को अपने अपने मेरा स्वामी खुद बनना चाहता है महात्माओं ने कहा तेरे पर गए महात्मा महाराज और खुंकार किया महाराज उस उकार में बेल साफ हो गया वेनम निजो बेनम हुं बेनम निजघनमेन खत्म हो गया तो महात्माओं ने ऐसा किया कहे नहीं महात्माओं ने ऐसा नहीं किया बराबी तो पहले ही मर गया था हा पहले मर गया था सड़क सरंदन बड़े दुखी हुए कि महाराज हमने आपके धाम से आपकी प्रिय पार्षदों को निकाल दिया सुना हो गया कह महात्मा नहीं तो पहले ही निकल चुके थे आप तो एक बहाना ही बने पहले निकल चुके थे कहीं हाँ कई कह एक बार जैसे आपको आया ना ऐसे पहले लक्ष्मी जी को भी हरा दिया था तो इच्छा तो मेरी हुई किसी समय निकाल दू इनको लेकिन मैंने सोचा कि अभी निकालूंगा तो लोग कहेंगे पत्नी के लिए निकाल दिया इसलिए कर नहीं सका अब बहाना मिल गया मैंने निकाल दिया बेद तो पहले मर गया था जैसे संकाल जैसे जय विजय लक्ष्मी जी का अपमान किए भागवत की कथा है जो मैं छोड़ के आया हूं है ना वहां छोड़ दिया यह व्याख्या कर दिया था राम जी जैसे लक्ष्मी जी का अपमान करने के कारण जय विजय पथित हो चुके थे वैसे भगवान की निंदा के कारण वेद पथित हो चुका था ये तो मर गया महाराज जी महात्माओं का ब्याज था ये बेनम हतम अच्छुत निंदया अच्चुत निंदया हतम बेनम निज ये भाव राम जी इस प्रकार से उसके उसके भुजाओं का मंथन हुआ और भुजाओं के मंथन के बाद निषाद निकले और निषाद जंगल की रक्षा करने लगे निषाद पृथु महाराज के बड़े भाई क्या आप नगर का पालन करो हम जंगल संभालेंगे। जंगल जब पृथु महाराज जंगल में गए तपस्या करने के लिए तो देखा एकदम जंगल साफ है सुंदर है सब बढ़िया बना हुआ है क्या किसने किया तो निषाद आ गए कहे हमने किया है आपको हम आपके बड़े भाई निषाद निकले निषाद निकल गए बेल का सारा कलमस निकल गया कलमस निकलने के बाद बैल का पुनः मंथन हुआ और जब मंथन हुआ तो एक जोड़ा निकला सीरा। पहले भुजाओं के मथने के बाद समान लीजिएगा जरा सा भुजाओं के मथने के बाद जोड़ा निकला और वो जोड़ा जो है वो कौन थे पृथ्वी थे और महाराज अर्ची थी ये भी भगवान का एक अवतार है बोलो पृथु भगवान भगवानी चौबीस अवतारों में एक अवतार ये भी है पृथु भगवान का अवतार हो गया एवं और भगवत कला भुवन संभूति लक्ष्मति पुरुष ये पृथु निकले और अर्ची निकली ये अर्ची कौन है ये अर्ची कौन है यम पुरुष से अनपाईनी ये भगवान की अन्पायेनी है अनपाईनी जो कभी अलग न हो उसको बोलते हैं अनपाइणी है ना जिसका कभी विश्लेषण न हो उसका नाम है अनपाइनी जो कभी अलग न हो उसका नाम है अनपाईनी जो हमेशा छाती पर चढ़ी रहे उसका नाम है अनुपाय प्रकट हुए लोगों ने आकर के इनका अभिषेक किया अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान की प्रथु को राजा बनाया बनायासन दिया किसी ने छत्र दिया किसी ने चमड़ दिया तब वर्णन है यहाँ पर और बंदी लोग आकर के स्तुति करने लग गए पृथ्वी महाराज नाराज हो गए झूठी स्तुति क्यों करती अभी मैंने कुछ किया तो है नहीं सत्य सत्युतम श्लोक गुणा अनुवादी जुगुप्त अभी मैंने कोई काम नहीं किया अभी तो कोई आया ही हूं दुनिया में आप स्तुति क्यों कर रहे बंदी लोग गए महात्माओं के पास महात्मन आप संभालो क्या संभाल कि हमारा तो यही पेशा है बंदी बंदीगण है मागद हैं सूत है करते हैं राजा से न्यौछावर पाते हैं उसी से हमारा परिवार चलता है और ये तो मना कर दे रहे हैं किस ये मत करो तो हमारा तो कार्य ही गायब हो जाएगा दुनिया से तो कहें हम जैसे कहें वैसे करो कहें क्या तुम ऐसा मत कहो महाराज आप ये हैं आप ये हैं आप ये हैं ऐसा मत कहो तो क्या फिर ऐसा जाके कहो कि आप ये हो ये हो ये हो ऐसा कहो जाकर ऐसा मत कहो कि आप गुड़ी है आप धनुर्धर हैं है, आप विद्वान हैं आप ये हैं ऐसा ऐसा मत कहो कुछ आप जाके कहो आप गुड़ी हुए आप धनुर्धर हुए ऐसा जाके कहो नहीं। नहीं। ये मनु ने समझाया मैं ऐसा मत समझना कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ इति ब्रुवाणम नृपतिम गायका मुनि नोदिता अब आकर के ऐसे करने लग गए ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए बहुत बड़े ध्रुव जी तब तो ध्रुव जी यू खड़े थे अगो यहां से अब ध्रुव जी यो करने आप कृपा होगी तो ऐसे ही होगा है ना? बात तो वही थी जरा बदल गई और कोई बात तो ये मुनि महाराज इसीलिए मुनियों का साथ करना मुनियों का साथ मुनि मानी क्या होता है महाराज मुनि का मतलब होता है जो मननशील महात्मा हो उसका नाम है मुनि मुनियों का साथ करोगे तो मुनि अच्छी बात बताएंगे आपकी रोजी भी रह जाएगी रोटी भी रह जाएगी इज्जत भी रह जाएगी लेकिन तो मुनियों को छोड़ दोगे तो रोजी रोटी भले कमा लो लेकिन इज्जत नहीं रह जाएगी मेरा दावा है ये, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं अगर मुनियों को छोड़ दोगे तो रोजी रोटी भले कमा लो इज्जत नहीं रह जाएगी क्या हमारा हमने मुनियों को पकड़ा नहीं हमारी रोजी भी है रोटी भी है संसार को मानता भी है इज्जत भी है ये संसार की इज्जत दो कौड़ी की है ठाकुर तो के दरबार में इज्जत हो तब इज्जत ठाकुर के दरबार में भी इज्जत हो जाओगे अगर मुनियो का दिया याद रखना इसलिए मुनियों मुनियों को साथ में रखो हमेशा श्री पृथ्वी महाराज राजा हो गए उनकी प्रजा ने आगे कहा महाराज हम लोग बहुत किस चीज से दुखी हो वयम जाठरे अभी तपता हम लोग पेट की अग्नि से दुखी है पेट हमारा भर नहीं रहा है खाने को पाते नहीं है महाराज अन्न मिलता नहीं है जल भी ठीक से नहीं मिलता वयम अभी तपता जाठरे श्री पृथु महाराज पृथ्वी के पीछे दौड़ी तू तो खाती तो है लेकिन उसकी बदली में दूध नहीं देती है मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं उसके पीछे दौड़े पृथ्वी भगी मारा और धर उधर पीछे पीछे दौड़ रहे पृथ्वी ने कहा रुक जाओ तुम मुझको मारोगे तो रहोगे कहा मैं मान लो तुम मुझको मार दोगे तो रहोगे कहां और प्रजा को रखोगे कहां क्या मैं तुझको जरूर मारूंगा चाहे प्रजा कहीं रहे ऐसे कि मैं तेरे को जरूर मारूंगा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तू बड़ी निर्दय है और जो प्राणियों के प्रति निर्दय है उसको मारना राजा का कर्तव्य है भूता भूतेशु निर अनुक्रोश नृपाणाम तदवधो अवध मैं तेरे को जरूर मारूंगा तो कहा रखोगे प्रजा को मैं अपने आत्मयोग के बल पर दूसरी पृथ्वी का निर्माण कर दूंगा वहां रखूंगा धारा में हम प्रजा महाराज पृथ्वी ने देखा ये तो उनका क्रोध तो समाप्त तो होने वाला है नहीं पृथ्वी ने स्तुति किया और स्तुति करने के बाद कहा महाराज हमें सबसे अनाचारी अत्याचारी जो बेन आया था हमने सब कुछ अपने में छिपा लिया और अब जब छिपाया तो अब मुझ में सब सूख गया है अब तो किसी बछड़े को बुलाओ और बछड़ा मेरा दूध दूध और और और मैं और उसके मैं उसके बाद फिर महाराजी सब जमीन को बराबर कर दो चारों तरफ ऊबर खाबड़ है ताकि बरसात आवे तो मुझ में जल ठहरे तब अन्न भी पैदा हो ऐसी प्रार्थना श्री पृथ्वी जी ने की श्री थु महाराज ने वे किया है पृथ्वी को बराबर कर दिया चारों तरफ से हैं और महाराज अनेक अनेक लोग बछड़ा बनकर करके आए और पढ़ाया और पृथ्वी ने दूध दूध दिया और सब के सब कृतिकृत्य हो गए महाराज पहले पहले राजा ने पृथ्वी महाराज ने मनु महाराज को वत और हाथ में संपूर्ण औषधियों का जव आदि सब औषधि सबका दोहन कर लिया वत्सम कृतवा मनु पाण अद सकल औषधि वेद भी गायब हो गया था महाराज बृहस्पति को बछड़ा बनाया और वेद रूपी दूध का दोहन किया वत्सम बृहस्पतिम कृतवा पयस छंदोमय अनुसुचि और इसके बाद अनेक प्रकार के बछड़े आए अनेक प्रकार के सामग्री का दोहन हुआ पृथ्वी पृथ्वी को महाराज पृथु ने ऐसे प्यार किया जैसे कोई बाप अपनी बेटी को प्यार करता है पृथु से ही इसका नाम पृथ्वी पड़ गया पृथु की लड़की है इसलिए इसका नाम पृथ्वी दुहित तृत्व चकार प्रेमना ना दुहित्रिवत और अपने धनुष के अग्रभाग से पृथ्वी को खोद डाला महाराज चारों तरफ से मेड़ बांध दिया बराबर कर दिया कि वर्षा का पानी आवे उसमें तो ठहरे और फिर उसमें धान रूपा जाए तो धान पैदा हो ऐसा तो बना और जगह जगह नगर बना दिया ग्राम बना दिया पूर्व बना दिए पृथ्वी के पहले सब ऐसे रहते थे जहां पाए वहां रह गए कोई नगर कोई पता कोई नहीं कोई ठिकाना नहीं पृथ्वी महाराज ने सब किया प्राग है प्राग पृथ्व है नई विशा पूरा ग्रामादिकल्पना के पहले पूरे ग्राम आदमी की कल्पना नहीं थी ये पृथु महाराज के द्वारा ही हुई इसके बाद पृथु महाराज ने सौ अश्वमेध किया महाराज जब सौ अश्वमेध करने लग गए तो स्पर्धा की भावना से ईर्ष्या की भावना से इंद्र महाराज आए घोड़ी को चुरा ले गए एक बार चुरा ले गए फिर लाए गए फिर चुरा ले गए फिर चुरा ले गए अंत तो में ब्रह्मा जी आए कहे बेटा अब तुम जज्ञ करना छोड़ो छोड़ो निन्यानवे जगह तो हो गया अब तुम क्या करोगे शतक क्रतु ही तुम बनना चाहती हो इंद्र का मतलब शतक क्रतु जो सौ सौ क्रतु कर ले उसका नाम है सतक क्रतु एक ने हमसे कहा कि महाराज अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया देन दी हम क्या कितना बड़ा भी नाम हो नाम तो दो अक्षर में आ जाता है, है सत्यनारायण इतना लंबा नाम साना नाम यस कर दिया हो गया नाम तो छोटा हो गया तो तो तो कुछ नहीं समझ में आता ये तो हमारे यहां पहले से ही है क्या, क्या? दोनों मिला के बन गया दोनों मिला के बन गया शक तो हमारे यहां पहली बात है कोई नई बात थोड़ी कोई नई बात नहीं शक्र बन गया कि नहीं बन गया लेकिन तुम्हारे स का कोई अर्थ नहीं होगा तुम्हारे यन का कोई अर्थ नहीं होगा लेकिन हमारे यहां शक्र का भी अर्थ है शतकर्तु का भी अर्थ है? हमारे यहां शक्र का भी अर्थ है शतकर्तु का भी राम जी तो शतक क्रतु उसी को रहने दो तुम तो एक और शतक क्रतु ही रह जाओ क्या हर जाए एक कम ही रह जाए कोई हर जा नहीं हु? इसके बाद महाराज जी यज्ञशाला में जब उन्होंने मान लिया तो मान लिया का मतलब मान छोड़ दिया ध्यान देना जरा समझ मेरा मेरी बात पर तो अच्छी तरह ध्यान देना बड़े काम की बात होने जा रही है जब उन्होंने मान लिया कि नहीं करे अरे भैया तू ही बड़ा रहा है, मैं छोटे ही रहूंगा जब मन में भावना आ गई कि तू ही बड़ा है मैं छोटे ही रहूंगा है ना राजस्थानी कहा तेरी मोश सही मेरी तुम वही बात उनका तू ही बड़ा रहा मैं रहूं। तो यू ही रहू तो क्या हुआ महाराज अब जैसा जब मानहीनता जब आती है तो ठाकुर आती है क्रम देखिएगा जरा से अब इस यज्ञ में ब्रह्मा आए ब्रह्मा ने समझाया उन्होंने मान छोड़ दिया अभिमान छोड़ दिया गर्व छोड़ दिया औदत्य छोड़ दिया लड़ाई छोड़ दिया झगड़ा छोड़ दिया अब आए कौन नारायण का विभाव हो रहा है देख लीजिए अब नारायण का आविर्भाव हो और जब श्री नारायण आए तो क्या पृथ्वी जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं आप मुझसे कुछ मांगो क्या स्वामी मैं क्या करूं मुझे कथा सुनने का व्यसन हो गया है और मैं कथा सुनता हूं मुझे संतोष नहीं होता है ते? आपको तो दो घंटे की बजाय तीन घंटा हो जाए तो नींद आने लग जाएगी और वो कहते हैं महाराज हम तो जिंदगी में सुनते रहे ऐसी कुछ कोशिश करो है? और स्वामी ये दो कान बहुत कम है दो कान बहुत कम है और मैं कहता हूं कि दो घंटे बहुत कम है मैं आपसे ठीक कह रहा हूं घड़ी जो चलती है तो मेरा हृदय कांपता ही जा रही है राम जी ये दो कान बहुत कम है तो फिर क्या करूं कि वेदा स्व करणा युत मुझे दस हजार कान दे दो महाराज अर्थात मेरे इन कानों में दस हजार कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दो ये मेरी आपसे प्रार्थना है तो क्या सुनोगे कि कथा सुनूंगा कि किससे कथा सुनोगे कोई कहीं सड़क पर बैठ रहा था उसको सुन लिया अरे कहे नहीं ऐसी कथा मत सुनना फिर कैसे सुनोगे महत्मांतर हृदया मुख अचुता कैसी कथा सुनना महान नहीं महत्तर नहीं महत्तम महत्तम लोग जो हैं बड़े बड़े संत बड़े बड़े बड़े बड़े आप्तकाम काम, सुख शनक आदि ऐसे जो महात्मा ऐसे जो संत हैं उन संतों के अंत स्थल से कथा दौड़े महत्तमांतर हृदयान मुखाच्युतात मुख से गिर पड़ी कथा बना चुप गिर क्यों पड़ी वो चाहते थे संभालना लेकिन सबरी नहीं गिर पड़ी महत्मांतर हृदया भाव करने का क्या वो संभल के नहीं आई हो तो यू ही आ गई। भाव रथ की कथा नहीं कही गई रथ की कथा नहीं कही गई च्युत हो गई है ये रटना जो है नहीं तो अभ्यास है ये मैं खराब नहीं कह रहा हूं ये लिखना लिख करके रटना और फिर कथा कहना यह अभ्यास है कथा का जिंदगी भर के लिए नहीं है फिर तो कथा वह है कि अपने आप दौड़ी चली आवे महाराज अपने आप दौड़ी चली आवे कथा इसको कहते हैं कथा जो सोच के कही जाए बुद्धि का व्यायाम है और जो बिना सोचे ठाकुर के चरणों की प्रेरणा से आवे गुरु कृपा कादम्बिनी से आवे वह है कथा और हमने ग्रंथ देखा यह देखा वह देखा उसको देखकर कि जो हम कहते हैं वो हमारी बुद्धि का व्यायाम है कथा तो वो जो स्वयं से चलिए आवे दौड़ के चले आवे कैसे आवे कथा सजधत के न आवे समर के न आवे महाराज हां हां एकदम महाराज जैसी है वैसी बाल खेरे हुए उठती हुई चली आवे दौड़ती हुई क्यों, क्यों हम आ गई हैं हमको तो कहो हम हम इन संतों के मुंह जाना इन संतों के कान में प्रविष्ट होना चाह उसका नाम है कथा मे चुत की व्याख्या है महत महत महतमयात अंतर हृदयात कहने का भाव कंठ से नहीं आई वो तुम महत्तमांतर हृदया पहली वाणी यही है महाराज याद रखे यहां से उठती है फिर तुम तो महत्तम अंतर हृदय सारे सारे व्यवधानों को पार करती करती और फिर जब से टपकती है ऐसी वाणी है महत्तमांतर हृदयान मुखद मुखा चुता ऐसी हाँ? जो कथा है उसको सुनने के लिए मेरे पास दस हजार का महाराज जी श्री पृथ्वीज महाराज के पास ब्रह्मा आए ब्रह्मा ने निर्भिमानता का उद्देश्य दिया निर्भिमान हो गए श्री नारायण आए श्री नारायण की जाने के बाद संता देख संधिक अरे निर्माण होने का परिणाम ठाकुर का दर्शन और ठाकुर के दर्शन का परिणाम संत का दर्शन ये फल कर फल उसके पहले क्या है जी उसके पहले सब साधन करे सुफल सुहावा राम लखन सिया दर्शन पावा अत्य फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा कृतो में अनुग्रह पूर्व हरिणार्ता अनुकंपिना आर्तानुकंपिना हरिनाम में पूर्व अनुग्रह कृता दीनों के ऊपर दया करने वाले ठाकुर ने पहले मेरी ऊपर कृपा किए आपा आपादय तुम ब्रह्म भगवन यूयमागता इसीलिए आप आए हो स्वामी ठाकुर के दर्शन का फल देने के लिए फल फलस्वरूप आए हो ठाकुर था, के दर्शन का फल देने के लिए आप फल फलस्वरूप आए हो जरा और सुधारो फल का फल क्या होगा जी जब फल मिल ही गया तो फल का फल क्या हो फल था और तुम रस वो फल था और तुम रस ठाकुर ने ठाकुर आए तो फल मिल गया तुम आ गए तो रस मिल गया भगवत भगवत भगवत कथा भगवत कथा सुधा सरिता प्रवाहित होगी इसलिए अब रस मिल गया महाराज अब रस मिल गया इसलिए अब अवरते ही फल कर फल फल का फल यही और क्या है यही फल फलकर फलकर फल क्या है फल का फल भक्ति रस है फल का फल भक्ति रस रस है तुम कहा भरत कलंक यहा हम सब कहा उपदेश राम भक्ति रस सी हित गणेश संको ने बड़ा सुंदर उपदेश किया सनकादिकों का उपदेश यही है कि महाराज सत्संग सत्संग के द्वारा ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होगी है इसके बाद पृथ्वी महाराज का बड़े संस्कारिक विधि से पर लोग गमन होता है अर्ची जी महारानी ने उनका अनुगमन किया है इन्हीं के वंश में प्राचीन वर् होते हैं प्राचीन वर् के पुत्र प्रचेतागण होते हैं कथा प्रचेतागण की कथा से निकल करके आगे पुरंजनोपाख्यान में जाती है प्राचीन वर् को श्रीनारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान सुना वो बड़े कर्मकांडी थे वो कर्मकांड से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है बहुत करोगे स्वर्ग चले जाओगे वहां से फिर नीचे आके गिर पड़ोगे कोई इससे लाभ होने वाला नहीं ठाकुर का भजन करो राम जी का भजन ये कर्मकांड का मतलब लोग बहुत संध्या कर लेते हैं कि बड़े कर्मकांड अरे कर्मकांड सुनो तो नित्य करती है कर्मकांड से यहां मतलब है यज्ञ आगा मेध के यज्ञ किए जाएं ऐसे यज्ञों से मतलब यहां पर है नित्य होम से भी नहीं। यहां से, मतलब नहीं मतलब नित्य होम से भी नहीं है संध्या से भी नहीं है से भी नहीं है ये नित्य नित्य हैं इनको कर्मकांड कर्मकांड मत ये सब है। शब्द की अवहेलना हो, छोड़ो इनसे काम करने वाला है नहीं ठाकुर का भजन देखो ठाकुर तो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं तुम ठाकुर का अनादर करतेंजन नाम का वित्ती